उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम हमारा शेरू नू शेरू हम पर भौंक रहा है आज भी इसके कान खींचकर इसे मजा चखाएंगे अच्छा सुन सुशील को ले चले अपने साथ खेलने उसे क्यों उसे निशानेबाजी का शौक नहीं है छोड़ नाचल हम ही चलते हैं न, अच्छा चल ठीक है मनु तूने गुलेल ले ली ना अरे वो मैं कैसे भूल सकता था याद है ना उससे हमने कल कैसे पत्थर मारा था हां आज मैं तुम्हें चिड़िया को पत्थर मारकर दिखाऊंगा वैसे हमें सुशील को भी साथ ले लेना चाहिए था अरे वो तो रोज चिड़िया और कबूतरों को दाना खिलाता है वो हमें चिड़िया नहीं मारने देगा हां वैसे बोल तो तू ठीक ही रहा है बार-बार बोलेगा चिड़िया को मत मारो कुत्ते को मत मारो ये मत करो वो मत करो हम्म उसे क्या पता इस खेल में कितना मजा आता है और क्या मनु वो देख कबूतर अरे हां अब देखना कैसे मैं उसे अपना निशाना बनाता हूं ये ये ये मारा ये अरे बाप रे लगता है चाची के घर की खिड़की का शीशा टूट गया अरे बाप रे क्या किया तुम दोनों ने मेरी कृति का शीशा तोड़ दिया क्या समझते हो तुम दोनों अपने आप को हां चाची वो हम चाची हम, हम क्या हम तो हम तो, तो चुन्नू है ना उसी ने कबूतर मारकर अपना निशाना दिखाया था मैं तुमने ही कहा था अरे मैंने मैंने कब कहा था बल्कि तुमने मुझे शेरू को पत्थर मारने को कहा था हा? और और वो जो उसका कान खींचा था और तुमने जो स्कूल से आते समय उसे लात मारी अच्छा अच्छा तुम दोनों आपस मत लड़ो तुम इधर से जाते समय रोज मेरी गाय की पूंछ खींचते हो या नहीं हां चाची बच्चों तुम्हें यह नहीं पता कि हमारी तरह पशु पक्षियों में भी जान होती है उन्हें मारना या सताना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्यार करना चाहिए हां हां हा, चाची अच्छा अब घर जाओ रात होने को है और हां देखो अब कभी शैतानी नहीं करना चलो चलो भागो यहां से हां भागो चाची तो ऐसे ही डांटती है हमारा खेल तो कितना अच्छा है हां हां कल फिर वही खेल खेलेंगे हां चलो अब घर चलते हैं हां चलो चलो अच्छा चलो हां मंगल सिंह चारों तरफ सन्नाटा है मौका अच्छा है हां धर्मा इतने दिनों से जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया मां ये शोर अरे लगता है बेटा गांव में डाकू घुसाए हैं डाकू तू ठहर मैं जरा खिड़की कर देती हूं बेटा शेरू तो बहुत तेज भक रहा है हां लग रहा है डाकू यहीं कहीं है हां क्या होगा बेटा मां शेरू कैसे चोरों को काट रहा है है डाकुओं को शेरू ने भगा दिया अरे हां बेटा लगता है बाहर गांव वाले भी आ गए हैं चल बेटा हम भी बाहर चलते हैं हां चलो मां अरे वाह अरे शेरू तो कमाल कर दिया ना भैया ये गाइस डाकू भाग गए शाबाश शेरू भगा दिया मुन्नू डाकू भाग गए शाबाश शेरू कितना कमाल किया आज तो शेरू ने कमाल कर दिया अरे चुन्नू की मां शुक्र है डाकू भाग गए आ शेरू नहीं होता ना तो न जाने क्या हो जाता आ चाची शेरू ने हमें कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया शाबाश शेरू हां चाची आज तो शेरू ने कमाल कर दिया हां तुमने देखा ना बेटा पशु पक्षी हमारे मित्र की तरह होते हैं और वो हमारे कितने काम आते हैं हां चाची बैल खेत जोतते हैं घोड़े हमारा बोझ ढोते हैं चिड़िया हानिकारक कीड़े खाती हैं और बच्चों गाय हमें दूध देती है ये सभी पशु पक्षी हमारे बहुत काम के हैं और तुम दोनों उन्हें तंग करते हो आ, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए hmm, बिल्कुल ठीक कहा चाची ने अरे मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि पशु पक्षी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं हम hmm, अब मेरी भी बात समझ में आई हां अब मैं कभी शेरू के कान नहीं खींचूंगा और उसे पत्थर भी नहीं मारूंगा किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा और तुम मुन्नू बेटा मैं भी कबूतर को गुलेल से नहीं मारूंगा और चिड़िया को दाना भी डालूंगा शाबाश <laughs> बेटा देखो बच्चों देखो शेरू कैसे पूंछ हिला रहा है <laughs> हां तुम्हारी बातें सुनकर कितना खुश रहा है <आचाजी>। पशु पक्षी है दोस्त हमारे लगते हैं ये सबको प्यारे पशु पक्षी है दोस्त हमारे लगते हैं ये सबको प्यारे कभी ना करना इनको तंग खेलो कोदा इनके संग कभी ना करना इनको तंग खेलो कोदा इनके संग पशु पक्षी में भी है जान पशु पक्षी में भी है जान देखो मेरा कहना मान देखो भी ना करना इन इनको इन तंग खेलो को दो इनके संग कभी ना करना इनको तंग खेलो को दो इनके संग पशपक्षी है दोस्त हमारे लगते हैं ये सबको प्यारे पशपक्षी है दोस्त हमारे लगते हैं ये सबको प्यारे कभी ना करना इनको तंग खेलो को दो इनके संग कभी ना करना इनको तंग हमारा शेरू अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख सोनिया सिंह कलाकार गीता वर्मा हर्ष बाला दिनेश वर्मा कीमती आनंद अनन्या और आशीष ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग विमल छिब्बर तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो